दार परंपरा से शुरुआत हो हाँ। सके इस बात के लिए शिक्षा का मैंने महिमा बताया शिक्षा का वस्तु बताया शिक्षा का प्रक्रिया बताया शिक्षा का प्रक्रिया कैसा होता है हर एक ग्राम में शुरू होकर ग्राम समूह तक पहुंचता है ग्राम समूह से गांव में पहुंचता है गांव में पहुंचने के पश्चात मंडल जिसमें ग्राम समूहों में पहुंचता है ग्राम समूह से क्षेत्र तक पहुंचता है मंडल तक पहुंचता है ये इस ढंग से यह उच्च शिक्षा जय शिक्षा की परमावधि तक हम पहुंचने की व्यवस्था बनता है और हर व्यक्ति अपने में शिक्षा में पारंगत होने की व्यवस्था बनेगी हर व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति समझदार होगा है नाने के फलस्वरूप में समाधानित होगा फल से उसके फलन में हम स्वावलंबी होंगे ही समृद्ध हम अपने को प्रस्तुत कर सभी अवस्थाओं के साथ हम नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म शक्तिपूर्वक जी पाना ये इसको शिष्टता करना ये दृष्टि उदय होना इसको शिक्षा नाम दिया ठीक है ना उसके बाद अध्ययन एक शब्द दिया अध्ययन उसका हृदय में पहुंचा शिक्षा के हृदय में क्या शिक्षा से यह पता चला ये पूरे के पूरा सहअस्तित्व तो पता चला और सहस्तित्व तो मैं कैसे स्वरूप है वो पता चला और उसको जो है ना उस स्वरूप में अपना मन को तदाकार करने की व्यवस्था बताया कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता विधि से उसके आधार समझने की स्रोत बताया मनुष्य शी कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता अध्ययन में जो कुछ भी अंगित होता है अर्थ उसमें हमारा तदाकार होने वाली अधिकार है उसका प्रयोग होता है फलस्वरूप हम समझ पाते इस बात को कहा ठीक है ये तदाकार होने वाले बात को इसके पहले भाग के रूप में प्रमाणित नहीं हुआ विरक्ति भी नहीं हुआ यह तो बात तय है परंपरा के रूप में नहीं हुआ लोकव्यापीकरण नहीं हुआ वो शिक्षा के रूप में आया नहीं संविधान के रूप में आया नहीं, नहीं, नहीं ठीक है न तो ये सब तो कमियां रह गए? व्यवस्था के रूप में आया ही नहीं सब व्यवस्था के रूप में जो दिया उस वो धर्म व्यवस्था ही हुई धर्म व्यवस्था जाना शक्ति केंद्र हुई और राज्य व्यवस्था भी वे शक्ति केन्द्रित हुई शक्ति केंद्र के, के बारे में बात हो चुकी ठीक है ना अब क्या किया जाए पूछा अभी हम, हमारा जो अध्ययन का मतलब मैं जो बताई है वो क्या हुई तदाकाल से बनी अध्ययन अध्ययन में आर्थिक साथ हम हमारा मन तदाकार होता है स्वरूप हम समझ पाते हैं ये बात को अभी तक बताई गये उसके आगे ये बता रहे हैं अनुक्रम से क्या बात अध्ययन अनुक्रम से होगी अनुक्रम क्या चीज है भाई पूछा अभी अस्तित्व सह अस्तित्व चार अवस्था एक क्रम है उसको समझना अनुक्रम पदार्थावस्था से प्राणावस्था एक अनुक्रम पद प्राणावस्था का बीज रूप पदार्थावस्था में थी तभी प्राणावस्था प्रकट हुई इससे क्या सिद्धांत निकल गए आगे अवस्था में आगे अवस्था का बीज रूप पीछे अवस्था में रहता ही है क्या बात सुना आगे अवस्था का बीज रूप पीछे अवस्था में रहता है ठीक जैसा यह शरीर शरीर विघटित हो गया विघटित होने के बाद पुनः संगठित होने का बीज उसमें निहित रहता है क्या सुना शरीर <laughs> तो शरीर विघटित होने की बावजूद भी उन द्रव्य में वो पुनः संगठित होने की प्रवृत्ति बीज उसमें निहित रहता ही इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं आगे की अवस्था का बीज रूप पीछे की अवस्था में निहित रहता है ये एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है ये अनुक्रम का आधार हुआ इस ढंग से आकाल चल करके जीवावस्था में मानव का मानव होने का बीज रूप जीवावस्था में निहित थी फलस्वरूप मानव प्रकट हुआ ये अनुक्रम हुआ इसको हम अनुक्रम कह रहे हैं है ना एक दो तो उसके बाद अनुभव अनुभव भी अनुक्रम से होने का मैंने प्रमाण अनुभव क्या है परम प्रमाण अनुक्रम से होने का प्रमाण को हम अनुभव कहा है ठीक है ना? अनुक्रम क्या है अभी बताया इस अनुक्रम को अनुभव मूलक विधि से ही प्रकट किया जा सकता है अभी जैसा बताया आगे की प्रकटन का बीज रूप पीछे की स्थिति में लीलित रहा है उसका उदाहरण ने दिया जीवावस्था में ही मानव प्रकट होने का बीज समाहित रही है तो मानव प्रकट होगा ऐसा बताया इसके इस क्रम को हम अनुक्रम नाम दिया है एक दूसरे से जुड़ी हुई क्रम अनुक्रम ठीक है आनुषंगिक क्रम नाम है ठीक है नृष्णी अनुक्रम में अनुभव ही हो पाता अनुक्रम अनुक्रम से प्रकटन अनुक्रम का अनुभव ये दो बात प्रकटन तो बनाई है उसमें अनुभव हो जाने पर मानव परंपरा के लिए इतिहास प्रकटन का इतिहास में हमको मदद मिलती है एक दूसरे का संबंध ज्ञान होता है निर्वाह में हमको मदद थोपाता ठीक है न ऐसा ये अनुक्रम और अनुभव का मतलब बैसा चाहिए अनुभव परम प्रमाण है अनुभव प्रमाण ही व्यवहार में अनुभव प्रमाण ही प्रयोग में मैंने प्रयोजित होता है फलस्वरूप हम समृद्धि पाते हैं समाधान पाते हैं और प्रमाण के अनुरूप जी पाते हैं इस ढंग से मानव अपने सौभाग्य में जिंदगी को मैंने पहचान सकता है स्वीकार सकता है जी सकता है और उपकार कर सकता है जय हो मंगल लो कल्याण ठीक है ये आपके मानस में जो जिज्ञासाएं उदय हुई हो हुँ? जो सवाल सामने आ रहे हो, उनको एक बार रख सकते हैं और ये जो प्रक्रिया चलेगी अधिकतम आधा घंटा अभी जो सवाल की जिज्ञासाओं की जो प्रक्रिया चलेगी उसकी जो सीमा है वो आधा घंटा आ, आप लोगों ने समाहित चित से सुना है और सुनकर के यदि विश्रंखल कोई चीज हो जुड़े ना हो युक्ति संगत ना हो व्यवहार संगत ना हो समझने में कोई तकलीफ हुआ हो ऐसे बात को आप लोग पूछ सकते हैं उसका उत्तर हमारे पास है इस आ, चांदी हीरे सभी तरह के अवस्था में मिलते हैं और इसके बाद में प्राणावस्था जो हमारी शुरू होती है तो इनके किस धातुओं से या किस तत्वों से प्राणावस्था मिलेगी जैसे लोहे का तत्व है तो लोहे से प्राणावस्था चलेगी या कोई दूसरी चीज है तो जैसे लोग आजकल साइंस में कहते हैं कि कार्बन से ही चली और पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था का उदय है तो प्राणावस्था में किस के प्रकार के परमाणु होंगे किस परमाणु से जैसे प्राण में जो चलते हैं तो किस धातु से प्राण में देखिए इसमें बहुत साधारण बात है पहले आपको यह बात बात स्पष्ट किया भाई प्राणावस्था का उदय होने के मूल में पहले पानी पानी के पहले कोई प्राणावस्था नहीं है इस धरती पर पानी प्रगट होने के बाद ही प्राणावस्था का उदय प्राणावस्था उदय होने के मूल में पानी का होना बहुत आवश्यक इसके बिना होता ये नहीं यह बात समझ में आता है ना अच्छा यह समय में आने से आधा दौर अपन लेंगे अपना गति आधा दौर पहुंच गए पानी कहां खड़ा होगा धरती पर ठीक है ना क्योंकि धरती का ही वस्तुएं ठोस और गुलल रूप में रही है गुजनल रूप में रही हुई वस्तुओं में से एक जलने वाला है, जलाने वाला रहा है उसका योगफल में पानी हो गए ये दोनों वस्तु गुलल रूप में रहकर के कोई उपकार नहीं होती रहे, उपकार होने की प्रवृत्ति असहतेतु में रखा हुआ है आगे की प्रवृत्ति के लिए शुभ उपकार की बात बनाई है सहस्तित्व में जो चीज हुई है वो मनुष्य उसको प्रवेक्ट नहीं करेगा सहस्तित्व में जो कुछ भी प्रवृत्तियां है, संभावना है प्रक्रिया है उसको मनुष्य अनुकरण कर सकता है यही नियतिविधि से जीने की उपाय उस विधि से अपन सल्पना पर पता चला कि धरती में प्राणावस्था मुदय होने की पहले जल का प्रकट होना आवश्यक रहा जल का प्रकट होने में ऐसा वस्तु जो एक जलने वाला वस्तु जलाने वाला वस्तु जो विरल रूप में रह करके इसका प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं होता रहा वो दोनों वस्तु मिलकर के प्याज बढ़ाने वाली वस्तु के रूप में आ गई मिलर्थक वस्तु जो यह क्षतिग्रस्त भी हो सकती थी उस लेके में से यहां आ गए है यहां आने पर क्या हुआ धरती पर ही पानी खड़ा हुआ धरती पर पानी खड़ा होने से धरती में जो द्रवि थी अनेक प्रकार की उसमें से आम लव क्षार दोनों पानी में आ गए इन आमलव क्षार का संयुक्त रूप में पुष्टि तत्व रचना तत्व दो तत्व तैयार हो इन दो तत्वों के आधार पर प्राण सूत्र तैयार हुआ प्राण सूत्र तैयार होने के आधार पर पहले वो प्राण कोषा के रूप में परिवर्तित हुई या परिवर्तित होने की पहले से ही काय के रूप में प्रकट हुई पानी के साथ काय होना स्वाभाविक या काय के रूप में प्रकट हुआ काय के रूप में प्रकट होने की बात वह प्राण सूत्र पुष्ट हुआ प्राणसूत्र पुष्ट होने का प्रमाण में रचना में विधि उसमें आ गए किस आधार पर मूर्ति के आधार पर प्रसन्नता के आधार पर खुशहाली के आधार पर ठीक है ये कोई जो कुछ भी रचना विधि उसी रचना को पूरा किया पूरा करके तृप्ति मिली फल और पुनः खुशहाली हो गई दूसरा प्रकार की रचना की रचना विधि आ गई दूसरा रचना हुई उस प्रकार से अनेक प्रकार की रचनाएं इस धरती पर प्रकट कुल मिलाकर के क्या मतलब हुई धरती में ही आमलव क्षार है ठीक है ना? धरती को छोड़कर क्या और कहीं नहीं है यह धरती में ही आमलव क्षार होती है वो धरती के योग में पानी आने से पानी खड़ा होने से धरती से पानी को क्या दिया आमल को दिया क्षार को दिया क्षार और आमल मिलकर के पुष्टि तत्व रचना तत्व हुई और रचना तत्व और पुष्टि तत्व के ऊपर में सूत्र तैयार हुई प्राण पोषण तैयार हुई प्राण प्राणसूत्रों में रचना विधि आई फलस्वरूप एक एक रचनाएं संपन्न होते गयी एक रचना के बाद दूसरा रचना के लिए खुशहाली के आधार पर दूसरा रचनाविधि प्राण सूत्रों में आती गई इस तरह बनती गई उसको मनुष्य में इम्पोइ करना का पता लगता है मनुष्य में एक कल्पनाशीलता का अनुस्वतंत्रता है झोपड़ी से दो सौ मंजिल की घर तक डिजाइन करके एक छोटा सा मिसाल तब तो एक डिजाइन डिजाइन जो हम क्रियान्वयन करते हैं तैयार करते हैं दूसरा डिजाइन तैयार ही आते हैं इसकी तृप्ति का फल है वो क्या बात हुई अभी जैसा एक बीजा तैयार करते हो एक बीजा तैयार करने के बाद दूसरा बीजा तैयार हो सकता है आपका आपका मन में आता ही है आप उसी लाइन में काम ही कर रहे हैं ये कैसे आता है मन में उधर आता है इसको इसके लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं स्वयंस्फूर्त होता है इसको स्वयं स्पूर्त नाम दिया है ये वस्तु मैंने पदार्थावस्था से लेकर अब मानव तक बनी हुई है मानव में कल्पनाशीलता कर्मसंपूर्णता के रूप में ये बना हुआ है री डिजाइनिंग प्रोग्राम उनमें जो जीवों में जो है ना री डिजाइनिंग पर इसके परंपरा के रूप में बनी हुई है मैंने गाय का बच्चा गाय जैसा काम करेगा ऐसा डिजाइन बनी हुई है और बीजों इसमें वनस्पति संसार में बीजों के आधार पर डिजाइन देज, का अनुकरण परंपरा बनी हुई है और पदार्थावस्था में परिणाम के आधार पर डिजाइन बनी ठीक है न ये बात को अपने को हजम करना पड़ेगा चारो अवस्थाओं को अध्ययन करते समय में आता है इस दल से अप, आप हमको ये पता चलता है ये धरती के पदार्थ ही रसायन वस्तु के रूप में प्रयोजित हो पाते हैं रसायन द्रव्यों के आधार पर ही प्राण कोषा प्राण प्राण शुल्क और रसायन तत्व नाम की चीजें हैं रासायनिक तत्व में काफी लोगों ने अध्ययन किया अध्ययन करके काफी काबू पाया है और उसको अपन अच्छी ढंग से अध्ययन कर सकते हैं उपकारी जितने भी हैं रसायन उसके उसको वापरते हुए मानव अपने को समग्र बनाने की आवश्यकता ठीक है एक काम चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा ठीक है जो थी वो ही प्रकट हुआ है वो प्रगट होने की विधि क्या बताया वो पहले जो रसायन संसार तैयार होने के पहले पदार्थावस्था पदार्थावस्था में रसायन संसार के रूप में यौगिक विधि में आने के लिए वस्तु पहले से ही रहा रूप में वो प्रगट होकर के रसायन संसार विस्तार हुआ ये तो परंपरा के रूप में ये जो होना ये आपको पता ही है किस विधि से होता है वही प्राणावस्था में ही प्रजनन विधि शुरुआत हुई जीवावस्था में पुष्ट हुई मानव ज्ञानावस्था में उसकी उपयोग होना शुरू की सदुपयोग होना शुरू किया दुरुपयोग होना शुरू किया इतना ही क्यों हुआ, तो हुआ क्योंकि मानव में कल्पनाशीलता का स्वतंत्रता जिंदा है मानव जो है ना अपने में जीव में चारों चेतना विधि से जी सकता है जीव चेतना में जी करके अपराध परंपरा में जीता है मानव परंपरा में जी जा जी करके न्याय परंपरा में जीता है देव चेतना में जी करके समाधान परंपरा में जीता है और दिवी चेतना में जीकर सत्य परंपरा में जीता है इतना ही तो काम है छोटा सा काम किसमें जीना है अपने को तय करना है अपराध परम्परा में जीना है जीव चेतना ठीक है कोई बुरा नहीं ठीक है ना न्याय न्याय को प्रकट करना है जिन मानव चेतना में जीना ही है दूसरा कोई वस्ता नहीं ठीक है और यदि धर्म चेतना में जीना है जैव मानस आना है देव चेतना नहीं है और यदि सत्य को सत्य परंपरा में जीना है देवी चेतना नहीं है दूसरा कोई नहीं है, नहीं है। ये सेक्टर पूरा सहस्तित्व अपने में सेट है प्रोग्राम है वह सेक्ट्रोग्राम को अपन ब्रेक करने जाते हैं परेशान होते हैं ठीक है ना और जैसा अभी आपके काम में हाईब्रिड सोच हाईब्रिड चीज में परंपरा नहीं होती है वंश परंपरा नहीं होती वंश परंपरा खंडित होने वाला कोई भी चीज मानव परंपरा के लिए सुख देने वाला नहीं है मनुष्य परंपरा खंडित होता हो ऐसा सभी प्रयोग मानव परंपरा के लिए तो सुखद नहीं होगा उपयोगी नहीं होगा मानव परंपरा में दुख पैदा करने के लिए समस्या पैदा करने के लिए होगा इसको अपन शोध करने की जरूरत उसको बीज परंपरा को बनाए रखने वाले विधि को अपनाने की जरूरत श्रेष्ठता विधि से हम लोग कैसा करते थे हम की संसार वाले हैं हम लोग धान में श्रेष्ठता को कैसे हम लोग परीक्षा हमारे पीढ़ी तक हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उस समय में, में बाली को चिन्हारी और उस ऐसे बालियों को इकट्ठा करने के लिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे उसमें हम लोग क्या देखा एक प्रजाति की धान लगी है ना दूसरे खेत में दूसरा तीसरे खेत में तीसरा ऐसा स्रोत आ उसमें क्या होता है एक ही प्रजाति के धान हम एक खेत में लगे हैं वो, वो जाति का पौधा इतना ऊंचा है वितना ऊंचा है उससे ऊंचा वाला एक जाति हो गई उसका बाली दूसरा हो गए वो दस पांच बालियां पूरा खेत में मिली उसको हमारे बुजुर्ग लोग उन्हें पहचानते थे ये पहले था उनसे अच्छा है बुरा है उसके आधार पर क्या होता इसको कटा करें हम लोग खेत में घुस करके उसको लाते थे उससे हमारे गुरु लोग भी पसंद होते थे हम नहीं पसंद आते थे ठीक है लाया वो, ला, वो धान को लाया उसको टांग लेते थे बैठवा समेत वो सूख जाता था सुख जाने के बाद धान निकालते थे उसको डाल करके अलग से पौधा बनाते थे उसको बिपो बनाया आगे वर्ष उससे ज्यादा होगा ना स्वाभाविक आपने जो एक इंच लंबी भात होने वाला एक धान दिया था वो अभी हमारे साथ पंद्रह किलो या अठारह किलो बना दिया उसको इस वर्ष लगाया है बोलिए सर आप जो है ना पचास ग्राम भेजें। ठीक है याद आई आपको बोलिए इस प्रकार से वो प्रयत्न किए उस दिन से अनेक प्रजाति की धान एकत्रित हो अरे अभी क्या हो गई हाईब्रिड विधि आई यह सब धान का प्रजातियां खत्म करने की विधि बनी इसमें कितना सहायक हुआ कितना उपकार हुआ आप ही सोच लो और दूसरा बीजा बीजा के लिए जो होता है पहले से भी शायद है हम मानते रहे बीजा का जो धान होता है वो बिना हुआ है उसका कीमत ज्यादा होना चाहिए ऐसी कल्पनाएं रह गई प्रकावान तसी ना में में पैसे में कैसे भी हो तो उसको आप अपनाए हैं तो उसमें धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते हम समझता हूं और बीजा और खाद में हम समझता हूं बहुत सारा भाग को देना पड़ेगा आगे की संसार क्योंकि अभी जितना खाद से संसार में फसल हुआ आगे के संसार में उससे ज्यादा खाद डालना ही पड़ेगा खाद का मूल्य बढ़ना ही है धान का मूल्य बढ़ना नहीं है ठीक है और ये बीजा का मूल्य बढ़ना ही है उपज का तादाद बढ़ना नहीं है ऐसा बात बन रहा है? है अब इस ढंग से खेती का तो माने उपज का खेती की तब्दील क्या होगा यदि पूरे इंस्टीट्यूशन को खेती का तबदील के बारे में यदि फिक्र नहीं है किसको होगा किसको होना चाहिए एक सोचने की बात आप एक वहां का जिम्मेवार व्यक्ति हो प्रवीण का पिताजी एक जिम्मेवार व्यक्ति रहे हैं ऐसे सत्कुल प्रचूत व्यक्तियां होती हुए, जिम्मेवार क्यों समझ में नहीं आया हम आश्चर्यचकित होता हूं कभी कभी ये बात तो बात आता ही है सोचने में सोचें कि से, उसके बाद आपसे सत्सुल पाकर के ही इन बातों में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है ऐसा मैं सोचता ठीक है, है ना ये औचित है ना क्या कहता है <laughs> इसकी औचित्यता में आपका क्या कहना आपके साथ बैठ के सत्संग पूर्वक चीज का कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है ऐसा मैं सोच के बैठा ठीक है, का है हाँ माँ और... कहना आप क्या कहते हैं आपको पूछा आपका कहना है क्या है बात तो आपकी बाबा जी ठीक है वो कह कहे बात तो आपकी ठीक है हा? लेकिन कोई दूसरा नहीं नजर आता ना? अभी अभी के स्थिति में इतना तकी बात है आगे सोचें के लिए मंगल मैत्र की अवस्था तक तो बना दिया आपने उसके लिए धन्यवाद आगे अपन सोचेंगे तैयारी करेंगे अपने मन को आपके मन को कहीं ना मिलाने की कोशिश करेंगे चल जैसा कि शरीर रहता है पंच तत्वों से मिलकर बना है पांच तत्वों से तो बना है पांच तत्व से मिलकर बना है और उन पंच तत्वों में विलीन हो जाता है ये भौतिक जो शरीर है तो वो जो हमारे अंदर ऊर्जा है आत्मा रूपी जो ऊर्जा है वो कहाँ विलीन हो जाती है ऐसा आपका पूछना बैठ ये आप पूछ रहे हैं है, शरीर पंच तत्व से बना है ये पहले से ऐसा हमारे विधि को नाम दिया है वो अभी अभी के विधि से कम से कम सौ प्रजाति दो सौ प्रजाति के परमाणुओं से शरीर और रसम का स्वरूप बनी हुई है पहले तत्व की बात किया तत्व की पर एक कैसा रहस्यमयी विधि है जिसको समझना आपके हमारे बलबूते की रोग नहीं है पंचतत्व के बारे में हमारे किताबों में लिखा है ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ क्या पैदा है ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ ब्रह्म को निराकार बताया आकाश को निराकार बताया निराकार से निराकार का उत्पत्ति कैसा हो सकता है एक सोचने की मुद्दा वहां रह गए आकाश से हवा पैदा हुआ एक कहते हैं हवा से अग्नि पैदा हुआ कहते हैं अग्नि से जल पैदा हुआ कहते हैं जल से पृथ्वी पैदा हुआ बताते है बताते हैं इस प्रकार के पंचतत्व की बात करते हैं इसको जगत नाम लिया है यही पंचतत्व से पूरा शरीर बना हुआ है जगत बना हुआ है ऐसा ही निकाल सोचना तो जीव ऐसी शरीर में जीव नामक की चीज होती है जीव में आत्मा नाम की चीज होता है आत्मा परमात्मा का आंशिक स्वरूप माने गए हैं इस तरह से बात बनी हुए अभी परमात्मा किसी को समझ में आया नहीं भाषण मारना बहुत सारे लोगों से हुआ है भाषण मारने में से मैं स्वयं एक बड़ा विद्वान है बहुत सारा भाषण मारा किंतु तो कोई प्रयोजन नहीं निकला भाषण मारो विधि से यदि कोई नाम लेते हैं उसका कोई प्रयोजन निकलता नहीं मैं आपको एक साधारण रूप में बताना चाह रहे हैं अभी के विधि से जितने भी केमिस्ट्री के विधि से जो कुछ भी ज्ञान होता है मनुष्य का शरीर में अनेक प्रकार की केमिकल्स हैं अनेक प्रकार की परमाणुएं काम कर रहे हैं ये बात का ज्ञान होता है ठीक है और उसके सब के मूल में हम अभी बताया था तो शरीर रचना का होता है पहले प्राण प्राणकोषा तैयार होता है प्राणकोषा से शरीर तैयार होता है प्राण प्राणकोषाए जो बनते हैं पुष्टि तत्व रचना तत्व उसे प्राण सूत्र बना जाता है और उसके ऊपर झिल्ली तो बनता है उसको पोषा कहते इस तरह से बनी हुई है क्या किया जाए अब इसको क्या कहा जाए तो यह तो पंच तत्व कहा है कि बहुत तत्व कहा जाए आप ही सोच ये तो बात हुई शरीर रचना के बारे में अब जीव, जीवन के बारे में जीवन के बारे में अभी तक अपने को जीव नाम दिया है जीवन को पहचानने के बारे में अभी आपसे वे में नहीं किया अध्ययन से पता चलता है गठन पूर्ण परमाणु जीवन का हमारा ये बात जो सूचना के रूप में आपको बताया है उसमें ध्यान देने की आवश्यकता हाँ जी धन्यवाद मैं बाबा जी ये पूछना चाहता हूँ कि गठनशील और गठन पूर्ण परमाणु से आदमी का जन्म हुआ लेकिन जो ये क्लोन प्रणाली है इसके बारे में मैं जानना चाह जा रहा हूँ क्या कहना ये कह रहे हैं गठनशील से गठन पूर्ण प्रणाली की प्रक्रिया है आपके प्रतिपादन में हाँ। और उससे मानव का वो है विकास हाँ। पर ये जो क्लोन मनाया जा रहा है इसके बारे में आपको क्या कहना है रूम तो शरीर का यही यही ज्यादा रूम है नीम हकीम खतरे चांग <laughs> क्लोनिंग जो है शरीर को बनाता है शरीर यदि अनुकूल रहता है जीवन चलाता है इसमें क्या तकलीफ है इतनी ही बात है क्रोनिंग क्या है गर्भाशय के जैसा अनुकूल परिस्थिति को बनाना और उसमें जैसा जो प्राण कोषाएं होते हैं प्राण सूत्र होते हैं उन सूत्रों को सूत्रों के द्वारा उसको शरीर रक्षण होने की व्यवस्था देना क्या दे रहे अभी यह माना गया था ये पुरुष से एक सूत्र एक स्त्री शरीर से एक सूत्र दू मिलकर के शरीर रचना करते हैं अभी क्रोनिंग में अभी प्राकृतिक रूप में शरीर रचना में क्या अंतर है उसको आप समझो तो क्या मानी जाती थे एक शरीर रचना के मूल में पुरुष शरीर में कोई एक प्राण सूत्र होता है जो उस सहायक है और स्त्री शरीर में प्राण सूत्र होता है वो बेसहायक है ये क्योंकि साहस्त्र तो जिसे इसको माने गए थे, तो उसको जो है ना उसको अभी ये माने जा रही है स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में जो दोनों प्रजाति की त्राण सूत्रों को पहचाना जा सकता है उसका वृद्धि किया जा सकता है उसको पुनः पुनर्गर्भाशय में रखकर के और उसको शिशु के रूप में पाया जा सकता है ऐसा कार है अब इसकी आवश्यकता कितने लोगों को होगा कितने लोग इसे प्रभावित होंगे इसको कितने लोग डॉक्टरों का अरमान को पूरा करेंगे ये आगे भविष्य की बात ठीक है पूरा हो जाए दोनों में अंतर क्या है बता दिया हाँ आगे आगे सर प्रभु कौन सा नियम है अस्तित्व में ऐसा जिसके तहत ये दोनों काम हो रहे थे कहने बात है कौन सा नियम है जिसके तहत किसी को देरी जल जमीन में जाती है नहीं? नहीं? वो अस्तित्व में क्या नियम है जब किसी पौधे की जड़ जमीन में जाती है तरा ऊपर की तरफ जाता है हाँ। क्या कहना क्या इसमें क्या क्या आपको प्रश्न क्या बनता है यह है या ऐसा इसमें क्या प्रश्न बनता है से बात सोची गई है इसको काल का नाम भी दिया है ठीक है समय का नाम भी दिया है ये सब नाम हमारे सामने रखी हुई है इन सभी बातों में तारतम्यता एक संगीत एक एक निश्चयता आने के पक्ष में अभी हम कुछ सोचे हैं अभी किस आधार पर सह अस्तित्व क्या आधार पर सह अस्तित्व से हमको नित्य वर्तमान का बात स्पष्ट होती है और अभी तक हम काल के बारे में सोचते रहे वर्तमान के बारे में सोचते रहे जो सत्य नित्य वर्तमान ये बताए विगत में और सत्य को बताया अनिर्वचनी अनि और अव्यक्त का न के आधार परम हम संदिग्धता में आ गए थे अभी हमको यह पता चला जिसको हम निरंतर ब्रह्म सती में मिथ्या कहा ब्रह्म को हम शाश्वत व्यापक वस्तु में शाश्वत रूप में व्यापक वस्तु के रूप में हम पहचाना व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण प्रकृति जड़चेतन प्रकृति संपर्क रहना पहचाना इसके आधार पर काल की बात समय की बात वर्तमान की बात स्पष्ट होना बनी ये आधार क्या आधार है सहस्तित्व सहज आधार पर हम वर्तमान को पहचानते हैं वर्तमान का मतलब यह होता है अवगतिशील स्थितिशील निरंतरता पहले बात यह अपने हृदय में पहुंचना चाहिए गतिशील स्थितिशील सहित वर्तमान है और गति स्थिति किसमें है जड़ प्रकृति में चैतन्य प्रकृति में गति स्थिति है जड़ चैतन्य प्रकृति में गति स्थिति रहते हुए वर्तमान वर्तता रहता है इसीलिए वर्तमान वर्तता रहना क्या चीज है पूछा रूप गुण स्वभाव धर्म वर्तता ही रहती है ये कभी कहीं रुकने वाला नहीं है रूप गुण स्वभाव धर्म निरंतर वर्तता <coughs> रहता है रूप रहता ही गुण रहता ही स्वभाव रहता ही है धर्म रहता ही ये होने के आधार पर वर्तमान है होना मने निरंतरता के अर्थ में है निरंतर होना ही वर्तमान है निरंतर होने के होना ही वैभव है निरंतर होना ही हमारा जीवन है निरंतर होना ही है हमारा समाधान निरंतर होना ही है न्याय निरंतर होना ही है नियंत्रण नियम संतुलन ये ये सभी चीजें निरंतर होने के रूप में हमको प्राप्त है हमको अनुभव में आया है हम उसमें जीते ही है इस आधार पर मैं कह रहा हूँ होने का स्वरूप में वर्तमान ये होना नित्य वर्तमान नित्य वर्तमान के बारे में पहले स्पष्ट होने की बात कर शुरुआत किए है होने के रूप में नित्य वर्तमान होना क्या चीज है पूछा तो एक परमाणु होना परमाणु में परमाणु अंश व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु डूबा भिगा घिरा हुआ होना ये होने के रूप मूल रूप इस प्रकार से हुआ ये वर्तमान ये निरंतर वर्तता ही रहती है क्या वर्तः रहता है भाई रूप गुण स्वभाव धर्म निरंतर वर्तमान रहता ही है वर्तती रहती है इसीलिए वर्तमान वर्तने का मतलब क्या है हम आचरण भी करते हैं सोचते भी हैं है, है न तो ये दूसरे को समझाते भी रहते हैं समझते भी रहते हैं और कुछ देते भी रहते हैं लेते भी रहते हैं और इस ढंग से हम सुख से जीने की रास्ता बनाए बनाने के पक्ष में है या बना चुके हैं इस ढंग से बात मन कुल मिलाकर के वर्तना का के लिए सुख रूप में मनुष्य जीना है और वंश के रूप में जीवों का जीना है ये वर्तना है क्या बात हो गई मानव कैसा जीना सुखपूर्वक जीने के रूप में वर्तमान है मानव यदि वर्तमान यदि सुखपूर्वक जीता नहीं है तब तक मनुष्य का वर्तमान नहीं है और गुण प्रधान स्वभाव प्रधान रूप में वंश के रूप में जीना जीव का जीव का वर्तमान है और गुण प्रधान रूप में संपूर्ण हरियाली होना बीजानुषंगी विधि से ये वर्तमान है संपूर्ण खनिज परिणामानुषंगी विधि से निरंतर होना ये वर्तमान है इस तरह से वर्तमान को पहचानने की बात है यदि इस प्रकार से हम सोच पाते हैं समझ पाते हैं और इसमें विश्वास करने की घाट में अटपी हुई है हम स्वयं वर्तमान में ही वह वैभव है वर्तमान के बिना हमारा वैभव प्रमाणित होते ही नहीं हमारा होना ही वर्तमान और हमारा होने होना पहला उसके भी होने में निरंतर होने में रूपगुण स्वभाव धर्म प्रकट रहना वर्तमान मनुष्य जो है ना अपने धर्म को प्रकट किया है सुख रूप में सुख के लिए कल बात हो चुकी थी समाधान बराबर सुख बराबर मानव धर्म समस्या बराबर दुख बताए गए समस्या मनुष्य को स्वीकार नहीं है समाधान मानव को स्वीकार है सुख मानव को स्वीकार है ऐसा मैं राष्ट्र स्वीकृति इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो शंका हो तो उसको पूरा किया जा सकता तो ऐसे स्थिति के आधार पर वर्तमान क्या हुआ हमारा जीना जीने में हम मानव धर्म प्रमाणित होना मानव धर्म प्रमाणित होने के मतलब में क्या हुआ समाधान निरंतर बना रहना समाधान निरंतर बनाने के क्रम में सुख निरंतर बना रहना ये वर्तमान का मतलब हुआ मानव का वही चीज जीवन में क्या हुआ वो स्वभाव प्रधान रूप में वंशानुषगीय रूप में होना जीना यह वर्तमान हो वहाँ इस प्रकार से हरियाली भी अपने बीजानुषंगीय रूप में हुआ परिणामानुषंगीय रूप में सारे खनिज पदार्थ हुआ इस तरह से पूरा अस्तित्व वर्तमान है। सभी पूर्व वस्तु अस्तित्व स्वयं वर्तमान है तब क्या हुआ संपूर्ण अस्तित्व ही वर्तमान है वर्तमान होना ही है, स्थिति है वर्तमान में क्या चीज है स्थिति भी है गति भी है दोनों मिलकर के वर्तमान स्थिति के बिना गति नहीं होती हम अभी अभी तक की जो हमारा मन में या परंपरा के मन में ये सुदृढ़ होने में थोड़ा सा परेशानियां रहा होगा अब आगे चल करके हम सुदृढ़ हो सकते हैं कि साधारण पर स्थिति गति का योगफल में वर्तमान और मानव भी स्थिति गति में है जीव संसार में स्थिति गति में है वनस्पति संसार में स्थिति गति में है संपूर्ण खनिज पदार्थ स्थिति गति में उसको समझने के बाद समझ में आती है संपूर्ण वस्तु अपने परमाणु स्थिति में स्थिति गति में है ही है वो इकाई के रूप में स्थिति गति में है धरती अपने एक इकाई के रूप में स्थिति गति में है इसी प्रकार एक सौरव्यूह अथवा ग्रहव्यूह अपने स्थिति गति में है और आकाशगंगा गंगा भी स्थिति गति में इसको अपन अच्छी तरह से स्वीकार कर सकते हैं इसका नाम है वर्तमान इन सभी वस्तुओं का होना इनके ये सभी वस्तुएं सत्ता में संपर्क रहना और फलस्वरूप ऊर्जा संपन्न होना ज्ञान संपन्न होना स्थिति गति में होना ये वर्तमान हो अर्थात अस्तित्व स्वयं स्थिति गति के रूप में नीति वर्तमान है एक बात समझ में आती है ये मेरा अनुभव किया हुआ बात और समझा हुआ बात और हर दिन हम इसी नियम से जीते ही हैं हाँ, सेकंड क्या था अस्तित्व अस्तित्व हाँ। स्थिर है जागृति निश्चित है हाँ। ये दूसरे अभी इसको बात कह रहे हैं वर्तमान निरंतर है निरंतर होने के आधार पर स्वाभाविक रूप में हमें आ, समझ सकते हैं अस्तित्व स्वयं में स्थिर है मैंने स्थिति गति के रूप में वर्तमान है वर्तमान के रूप में स्थिर है ये बात समझ में आती यदि पूरा समझ में आता है जो सप्ताह कभी भी ना घटता है ना बढ़ता है प्रकृति कभी भी समाप्त होता नहीं, नाश नहीं होता है इस ढंग से वर्तमान नित्य स्थिर और निरंतर बने रहने वाला स्थिति नाश विहीन स्थिति में है और ऐसी स्थिति में जो परिणाम विधि से अविनाशी और जो परिणाम विहीन विधि से अविनाशी दो भाग प्रकृति में हुई चैतन्य प्रकृति में जीवन जो है परिणाम विहीन स्थिति में नित्य वर्तमान है जीवन परिणाम से मुक्त हो चुकी है अमृत को जीवन का अमरत्व प्राप्त इस आधार पर नित्य वर्तमान होना स्वाभाविक हो गया बाकी जो खनिज और वनस्पति संसार में परिणाम सहित वर्तमान होना हुआ रचना विरचना कोई रचना हुई जैसा घर बनाते हैं घर मट्टी से म पत्थर से हम बनाते हैं विरचित हो गया तो भी वह सु वहीं का वहीं रहती है इसी प्रकार जितने भी जो रचना विरचना में रथाएं खनिज वनस्पतियां वस्तु के रूप में नाश नहीं होता है रचनाएं विरचित होते हैं इसको हम नाश कह रहे हैं हाँ अब हमारे बीच में जो नाश का जब सीमा बनती है कोई रचना विरचित हो गया उसको हम विलय कहते हैं हम रचना बनाए रहने को वैभव कहते हैं और रचित होने के का कार्य को बने कहते हैं वह प्रकटन ठीक है ना तो सृष्टि सृष्टि कहते हैं सृष्टि किसको कहा रचित होना सृष्टि हुई बने रहना यथास्थिति हुई है ना? और उसके बाद जो है ना, उसका विरचित हो जाना विलय हो गई लय कह गया सृष्टि स्थिति लय की बात ऐसा बना स्थिति किसको बना रचित हुआ वस्तु बने रहना जैसा ये घर बना है घर बने रहने के स्थिति को हम स्थिति कहते हैं घर बनाने के स्थिति कार्य को हम सृष्टि कहते हैं तो यही घर जब पुनः मट्टी पत्थर में परिणत होने की स्थिति को हम प्रलय कहते हैं नाम ऐसा रखा है जब वर्तमान जो है मैं जो है ना ये तीनों स्थितियां बने ही है।, है ही है कैसा वस्तु अपने स्वरूप से परिणत हो करके दूसरे स्वरूप में हाई ही जैसा अभी बताया वह कपड़ा बना चीर गया चिंदी के रूप में हाई है मट्टी हो गया मट्टी के रूप में हई है खाद गोबर हो गया खाद गोबर के रूप में हई ये होने की बात समाप्त होता नहीं किसी ना किसी स्वरूप में सब वस्तु बने ही रहते कितने भी परिणत हो गए कितने भी परिस्थितियां बदल गई कितने भी विकृतियां हुई तभी भी होने के बाद समाप्त नहीं होती इस ढंग से हम वर्तमान वर्तमान होने के बाद निरंतर हमारा जो होने के बाद जो, जो अस्तित्व सहस्तित्व रूप में नीति वर्तमान होने वाली बात समझ में आती है। ये इस टन से हम सहस्तित्व विधि से जीने का एक प्रेरणा स्रोत बनती है ये मानव के लिए उपकार कैसे उपकार कोई चीज समाप्त नहीं होती कोई चीज गुमती नहीं है इसको चुरा के ले जाने वाला कुछ नहीं है अब मानव में ही ये चोरी चमारी की बात आई और कोई अस्तित्व में चोरी चमारी की बात होती ही नहीं ऐसा कोई खाका ही नहीं है समाप्त हो जाए जो जो हड्डी पछड़ी बनती है मट्टी में रहता ही है पुनः मट्टी पत्थर से हड्डी पछड़ी बनती ही है यह क्रम चलाई है इसको हम समझता हूं आधुनिक रूप में भी कुछ समझे होंगे नहीं तो ईस्वी दिशा सौ तीसवीं दिशे तो हम समझते ही समझने की व्यवस्था स्तंभ से नीति वर्तमान की बात हुई नीति वर्तमान के बाद सहस्तित्व की बात आई सहस्तित्व नीति वर्तमान है सहस्तित्व जो है नीति वर्तमान के आधार पर स्थिर जागृति निश्चित जागृति निश्चित का क्या मतलब है अभी आप हम सूच बैठे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं ये जागृति का प्रमाण समझने की तरीका जागृति का गति जागृत होने का क्रम और जागृत होने के पश्चात उसको प्रमाणित करने का गति अब वो जागृति क्या प्रमाण जैसा हम आपको अब हमें से कुछ लोग समझ रहे हैं कुछ लोग समझदारी को प्रमाणित कर रहे हैं यही वर्तमान में ही बैठे हैं वर्तमान में ही जागृति का प्रमाण जागृत होने का प्रमाण दोनों साथ में बैठे इन दोनों बात को देखने पर अपने को ये बोध होता है ब्रह्मांड जो होती है जागृति पूर्व ही होगी ये मानव परंपरा में ही घटित होने वाली बात बाकी परंपरा में घटित होने वाला परंपरा नहीं है अब इसके पहले अपन काफी अपे मनुष्य का भी ज्ञान है झाड़ पौधे का, का ज्ञान है जीव संसार भी ज्ञान है खड़ों में भी ज्ञान होता है झाड़ों में भी लेन देन होता है इस प्रकार के बहुत सारे बात सोचा गया और उसके बाद जीवों में भी ऐसे ही ज्ञान होता है यह बात सोचा गया और किनमें ज्ञान की बात जहां तक तो बात है वो सहस्त्रित्व विधि से जब हम परिशीलन किया पता लगा क्या पता लगा भाई वो सारे खनिज संसार जड़ संसार परिणामानुषंगी विधि से वैभव परिणामानुषंगी विधि से हर परिणाम एक यथास्थिति का वैभव है कितने भी परिणाम हो कोई भी एक यथास्थिति बनती है उस विधि से वैभव है ऐसा बात समझ में आई उसके बाद प्राण संसार वनस्पति संसार बीजानुषंगी विधि से वैभव है जो जीव संसार है वंशानुषंगी विधि से वैभव मनुष्य संसार ज्ञान क्या था पर वैभव ज्ञान क्या है पूछा सहस्तित दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवीयतापूर्ण चरण ज्ञान इनका संयुक्त स्वरूप में मानव का ज्ञान ये यदि मानव में यह ज्ञान प्रकट होता है स्पष्ट होता है प्रमाणित होता है ये क्या हुई समाधान क्या हो गया समाधान हो। समाधान से क्या हुआ सुख हुआ सुख होने से क्या हुआ मानव धर्म प्रमाणित हुआ मानव धर्म ज्ञान ज्ञानावस्था के होने से मानव समाधान पूर्वक सुख पूर्वक प्रमाण है ये मानव का वर्तमान यही है अब जीव का वर्तमान क्या है वंश के अनुसार जीते ही रहना और प्रजन होता ही रहना इसके नाम है जीव संसार और बीजों के आधार पर, पर वनस्पति वैभव बनाई है परिणाम के आधार पर खनिजों का वैभव बनाई है मानव अपने वैभव को पहचानने की जरूरत है वो प्रमाणित होने की जरूरत है और समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की आवश्यकता इत, इतना यदि बनता है सर्वशुभ होने की रस्ता साफ साफ एक अच्छी ढंग से बन पाती है एक दूसरे के लिए उपकार प्रवृत्ति बन पाती है इस दंग से हम समाधान के निरंतरता में जीना बनता है यह वर्तमान है जय हो मंगल हो कल्याण का काल के बराबर काल काल एक तो बात हो गई वर्तमान वर्तमान और काल काल क्या है पूछा अभी हम लिखे हैं क्रिया की अवधि बराबर काल ये किसका कथा नहीं है मानव का नापदंड है अस्तित्व में ऐसा कोई काल नहीं है काल खंड खंड रूप में मिलता नहीं है अस्तित्व शुद्धतः वर्तमान है मैंने ये हृदय में पहुंचने की बात है अस्तित्व शुद्धता नित्य वर्तमान सहअस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान है वैभव है ठीक हो गए दूसरा अभी काल की बात आया मनुष्य के लिए काल की आवश्यकता बनी कैसा बने थोड़ा समय ज्यादा समय कहने के लिए बनी वो कैसा बन गया क्रिया की अवधि बराबर काल लिखा है क्या चीज क्रिया जैसा धरती एक क्रिया करता है प्रातः काल से प्रातः काल तक वो एक क्रिया माना उसको हम 24 भाग किया चौबीस भाग में से एक भाग को साठ भाग किया उसका एक भाग को साठ भाग किया ऐसा करते गए करते करते एक जगह में आया ख्याल आया नहीं है ऐसा हो गया जबकि धरती निरंतर सवेरे शाम होता ही रहता हम कितने झूठ के आधार पर अपने बात को खड़ा किए हैं सोचने की मुंह इस पर सोच सकते हैं सोचने पर अपने को अफसोस भी होता है हम कैसे फंस गए विखंड विधि से पसे माने किसी बात को चीर चीरपाड़ करना बाल का खाल निकालना वाला बात विधि से हम फंस गए हैं वस्तु ज्ञान के आधार पर सुखी होते हैं बाल का खाल निकालने की विधि से फीशन सूजन के जगह में हम पहुंच गए वो हमारा मानव जाति का ही काल हो गया और धरती का ही विनाश का स्वरूप बन गए अभी उस पर सोचने के लिए आवश्यकता है, आवश्यकता आने पर एक ऐसा एक सुझाव सामने आई हम आज काल को भी समझ सकते हैं किस बात दा, किस आधार पर उपयोगिता सदुपयोगिता प्रयोजनशीलता के आधार पर हमको काल का क्या आधार क्या प्रयोजन है बोला हम समयबद्व विधि से हम सांस लेते हैं समयबद्व विधि से हम भोजन करते हैं समयबद्व विधि से सोते हैं समयबद विधि से कार्यकलाप करता इसके लिए काल का ज्ञान है न कि विखंडन के लिए ज्ञान है विखंडन कोई ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ प्रणय सिद्ध हुआ सिद्ध हुआ समस्या सिद्ध हुआ और सभी प्रकार की पंचायत सिद्ध सभी प्रकार की पंचायत माने, वो तर्क में फंस करके हम कहीं भी समाधान को पाने का जगह से वंचित रह गए समाधान से विमुख हो गए ऐसा संकट में हम फंसने की जगह में आ गए विखंडन विधि से कहा है संकट में फंसने की जगह में है। कोई भी संकट से बचने की जगह में हम नई विखंडन विधि से पहुंचते नहीं कितने भी विखंडन प्रयोग है विखंडन विधि है उसमें समाधान मिलता नहीं आप देख सकते हैं आप प्रयोग कर सकते हैं आप जाग सकते हैं निर्णय कर सकते हैं हर व्यक्ति कर सकता है इस ढंग से हम एक बहुत बड़ी बारे विडम्बनात्मक पक्ष के बारे में एक निर्णय ले पाते हैं अभी सर्वाधिक भाग मनुष्य का पढ़ा लिखा अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त किया हुआ का मन विखंडन विधि से ही त्रस्त है उपयोग बने पढ़ा लिखा व्यक्ति सर्वाधिक उपयोगी होना चाहिए ऐसा ही एक अंदाज मिलती है कहाँ हुआ सर्वाधिक आदमी अभी पढ़े लिखे बुद्धिमान विद्वान मैं माने जाते हैं उपकार कहाँ हुआ उपकार विधि में हम जुड़ कहां पाए क्यों नहीं पाए क्योंकि विखंडन में हम टस्त हैं विखंडन विधि से हम कोई समाज बन नहीं सकते ना परिवार बन सकते न हमारा हमारा मन समाधानित हो पाएगी हम संतुष्ट नहीं हो सकते तीनों बात नहीं हो सकती इसीलिए क्या हुआ समस्या का कारण हुआ इस समस्या का कारण होने से अपने कोई यह ज्ञान होता है विखंडन विधि मानव परंपरा के लिए बहुत सहायता तो नहीं कर सकता किंतु विखंडन विधि के बारे में मनुष्य एक दृष्टा बन सकता ये मेरा सोच विखंडन विधि का दृष्टा बनाना ना बुरा नहीं है आचरण में जो वो संपूर्ण प्रकार से सहस्तित्व विधि से ही हम समाधान समाधानपूर्वक जी पाते हैं ये बात हम कहना चाहते हैं जैसा मनुष्य का शरीर विखंडन विधि से हम कोई शरीर का संचालन नहीं कर पाएंगे संचालन कर पाते हैं उसका प्रमाण हो नहीं सकता विखंडन विधि से हम कोई शरीर संचालन नहीं हो सकती है विखंडन विधि से हमारा जीवन संचालन नहीं हो सकती है विखंडन विधि से हम समाधान प्राप्त नहीं कर सकते हैं और विखंडन विधि से हम नियम पूर्वक आचरण कर नहीं पाएंगे कितना बात हम को समझ में आता है ये कैसा हो सकता है पूछे स्थिति से पहले पहले क्या बताया वर्तमान विधि से ही हम निरंतर समाधान पर वर्तमान में ही हम काल विधि से हम बैठे हैं एक घंटे तक मैं आप हम अभी सत्संग कर रहे हैं यह समय की बात है उसके बाद और कुछ करना है उसके बाद और कुछ करना और कुछ करना किंतु पूरा का पूरा एक उदय से उदय तक की समय में हम मनुष्य को अनेक कार्य करना पड़ा इसीलिए कार्य के रूप में विखंडित खंड खंड होगी उसको हम समय कह रहे हैं अनेक कार्य करता है वो कार्य के खारी का अवधि को हम काल कह का रहे हैं कार्य तो निरंतर बना ही रहता है और वो पहले बताया धरती का प्रातःकाल होना उदय होना अस्थ होना पुनः उदय तक कार्य होना ये बात निरंतर बनाई है खंडित करने लग गए विखंडित करके विपदा को मूले संपदा को नहीं मूल्य इतना हम बात करके यहां कुछ रुकना चाहूंगा और इस मुद्दे पर और कुछ भी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल से स्थूल सार्थक प्रश्न हो सकता है तो सबका उत्तर हमारे पास रखा है कुछ भी आप पूछ सकते हैं सार्थकता के अर्थ में